بادشاہ اور راکشس ایک وقت کا قصہ ہے ایک ہنری نام کا بادشاہ تھا جو اپنی روز مرہ کی زندگی سے عاجز آ گیا تھا۔ بات ایسی مقام پر پہنچی کہ وہ بہت تنگ آ گیا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا میں گھومے گا اور نئی نئی چیزوں کا تجربہ حاصل کرے گا۔ اس لیے اس نے ایک دن اپنے وزیروں کو چند دنوں کے لیے اپنی سلطنت سونپ دی۔ اپنے شاہی لباس سے نجات پائی اور ایک معمولی انسان کا بھیش اختیار کر لیا۔ पर निकलने से पहले उसने शाही साहिर की सलाह ली। जिस राह पर तुम जा रहे हो वो अनजान है और तुम शायद ऐसे दरिंदों से मिलो जो शायद तुम्हारे ज़मीर को लालच से अंधा कर दें। बाहरी दिखावे से लालच में मत आना। दानिश मंदी से चुनना और याद रखना। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हाँ। हैनरी ने स हंटों सफर करने के बाद वो जल्दी ही थक गया और एक सेब के दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इस बात से अनजान कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता था। उसे नींद आ गई और सांप उसे डसने के लिए रंगते हुए उसकी तरफ आया। पर सही वक्त पर एक खातून जो वहाँ से गुजर रही थी, उसने उसे एक लकी हैनरी ने गौर किया कि वहाँ एक खातून थी, जिसके मुंह पर झाइयाँ थीं और घुंघराले बाल थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो भाग गई। मेरे ख्याल से वो मेरी ख़ुबसूरती से डर गई होगी। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। मैं अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कता हूँ। ओह क्या बात है, है گھرور میں ہزتے ہوئے اس نے اپنا سفر جاری رکھا گھنٹوں سفر کرنے کے بعد وہ ایک پرانی گھنڈر ہوئی حویلی کے پاس آیا جس میں رہتا تھا ایک دو دو نے اس سے چوسر کی بازی کھیلنے کے لیے پیشکش کی داخل ہونے پر ہینری نے غور کیا کہ دو نے بہت سی لڑکیوں کو غلام بنایا تھا اپنی حویلی کے کامکاچ کے لیے ان میں سے ہینری نے غور کیا کہ ان میں وہ خاتون بھی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی ओह, oh, خوش آمدید बादशाह हेनरी। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम्हारे साथ चौसर की बाजी खेलने को मिल रही है। मैं तुम्हें खेल की शर्तें बताना चाहूंगा। जरूर, चलिए। यदि तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई हवेली اگر पर अगर मैं जीतता हूं तो इनाम के एवज में मैं इनमें से एक लड़की के साथ निकाह करना चाहूंगा। جیتوگے اس کھیل میں دور دراز کے اجنبیوں نے مجھے چنوٹی تھی ہے پر اب تک کسی نے مجھے نہیں ہرایا ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں تو کیا ہم शुरू करें کریں؟ ضرور اور तरह طرح ایک بہت ہی زوردار शुरू شروع ہوا چوسر کا یہ گھنٹوں چلا اور آخر میں ہینری فتح آب ہوا یہ لو جیت کیا ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हें कम तरां मुझे बताओ, आ, इन लड़कियों में से किससे तुम निकाह करना चाहोगे? खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखते हुए, शुरू में हैनरी को लालच आ गया था उनमें से एक से निकाह करने का, पर उसने साहिर के अल्फाज याद किए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाँ, मैं उस पर क्यों उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी हैं यहां वो खूबसूरत होगी पर मैं इससे निगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक नेक इंसान है उलझन में दओ ने सिर हिलाया और हेनरी ने एलसी का हाथ थामा ओह बहुत-बहुत शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई वो मुस्कुराए جلدی ہی ایک شاہی نکاح کا انتظام کیا گیا ساہر نے اس نئے شادی شدہ جوڑے کو دعا دی اور سلطنت کے سب لوگوں نے خوشیاں منائی جب کچھ دن گزر گئے ہینری نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ دو کو للکارے گا میں دو کے ساتھ چوسر کی ایک بازی کھیلنے والا ہوں میں اسے ایک مرتبہ پھر شکست دوں گا من مجھے فکر ہے کہ اس مرتبہ شاید تم خوش قسمت ٹہرو کہیں وہ تمہیں شکست نہ دیدے فکر वो मजी कभी भी शिकस्त नहीं दे पाएगा क्योंकि ये मैं हूं मेरी तकदीर नहीं जो खेल को जीतती है तुम मुझे बताओ जब मैं ये खेल जीत लूंगा तो क्या मांगूं उसकी हवेली के अस्तबल में एक चितकबरा भूरा घोड़ा है मेरा वो घोड़ा लाओ क्या तुम्हें यकीन है तुम कोई भी चीज मांग सकते हो हां जानेमन मुझे यकीन है कि वही मेरा घोड़ा था ओह ये बात है तो मैं उसे तुम्हारे लिए जीत कर लाऊंगा ये कहकर बादशाह वहां से निकल पड़ा दओ को चौसर की एक बाजी में ललकारने के लिए वो घंटों खेले और एक मर्तबा फिर हेनरी ही फतेहाब हुआ <laughs> फिर से मैं जीत गया और तुम हार गए दओ इस मर्तबा मुझे चाहिए वो चितकबरा भूरा घोड़ा जो तुम्हारे अस्तबल में है वो मेरी बीवी का है ठीक है तुम पर अगली मर्तबा तुम इतने खुश के नहीं रहोगे। हेनरी ने आंख मारी और वापस अपनी मलिका के पास घोड़े पर सवार होकर गया उस चितकबरे भूरे घोड़े को लेकर जो उसने मांगा था। अगले कुछ हफ्तों तक हेनरी में ऐतमात छलक रहा था कि वो तीसरी मर्तबा मुसलसल उस दावों को शिकस्त देगा। पर जानी मन क्या होग तो फिक्र मत करो मैं जीतूंगा और जो भी उसके पास है मांग लूँगा और वो निकल पड़ा दओ की हवेली की जानिब जहां उन्होंने बहुत संजीदगी से खेल खेला पर इस मर्तबा हालात उसकी तरफ कुछ खास नहीं रहे हेनरी का गुरूर चकनाचूर हो गया जब दओ ने उसे शिकस्त दे दी ओ नहीं ये नहीं हो सकता मैं चीता हूं अब तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए और वो होगा तुम्हारा पहला बेटा <laughs> मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लेता हूं अपना सिर लटकाए हेनरी ने कबूल किया और अपनी सल्तनत में वापस आ गया जब वो वहां पहुंचा उसने अपनी बीवी से जो कुछ भी हुआ था वो कह सुनाया फिक्र मत करो हम कोई हल ढूंढ لेंगे महीनों गुजर गए, बादशाह और मल्लिका को एक बेटा हुआ। सल्तनत में खुशियाँ छा गईं और हेनरी वो वादा भूल गया जो उसने जालिम दाऊ से किया था। एक दिन हेनरी जंगल में शिकार खेलने गया। पूरा दिन गुजर गया और हेनरी एक तितली भीना पकड़ सका। कोई जानवर तो दूर की बात है। थक कर वो वापस अपन जब वो वहाँ पहुँचा, तो उसने पाया कि महल के पहरेदार जख्मी थे और दर्द से कराह रहे थे। एलसी और उसका बेटा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। आ, आ, आ, क्या हुआ था यहाँ? एक दाऊ ने महल पर हमला किया। हम उसकी बेपनाह ताकत के आगे लाचार थे। और एलसी और मेरा बेटा कहाँ हैं? वो मलिका और शाहजादे को उठा कर ले गया। हमने उसे रोकने की कोशिश की पर हम नाकामयाब रहे। ये सुनकर हैनरी को याद आया वो सौदा जो उसने दावों से किया था। ओह नहीं, दाव वो लग गया जो वो चाहता था। क्या अब मैं क्या करूं? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे एलसी और अपने बेटे को छुड़ा कर लाए। हैनरी इसके हल के लिए साहिर के पा� तुम अपनी बीवी और बेटे को बचाकर ला सकते हो अगर तुम्हें वो बेइंतहा ताकतवर तलवार मिले जो ओक्स के बादशाह की है हाँ, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरा उस पर एहसान है जब से मैंने उसकी मदद की थी सेरन की जंग जीतने में ठीक है फिर ये लो ये एक बहुत ही नायाब ड्रैगन का अंडा है एक मर्तबा जब तुम्हें तलवार मिल जाए इस अंडे को तोड़ना जिसमें से निकलेगा एक ड्रैगन का बच्चा ये तो बहुत उम्दा है मैंने सोचा था कि ड्रैगन गायब हो गए हैं बहुत हर से से वो हो गए हैं ये संसार में आखरी बचा हुआ ड्रैगन का अंडा है इसे दाऊ को देना इसके बदले में वो तुम्हारी पीवी और ब بادشاہ نے ساہر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے باہر نکل پڑا وہ اوکس کے بادشاہ کے پاس گیا جس نے خوشی خوشی اسے تلوار سوپ دی اور وہ انڈے کو لے کر دو کی گار کی طرف بڑھ چلا جب وہ گار میں پہنچا تو اندر دوڑا گیا اور اس نے ایل سی کو کنارے پر بیٹھا دیکھا اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے او جانیمن آخر تم آ گئے میں نے تم دونوں کو بہت یاد کیا ہم نے بھی मेरी सल्तनत में घुसने की हिम्मत किसने की? मैं हूं बादशाह हैनरी और मैं अपने बेटे और बीवी को बचाने आया हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें आसानी से चाने दूंगी? मेरे पास मेरी बीवी और बेटे की आजादी के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ है। क्या? एक रिश्वत? <laughs> मैं रिश्वत नहीं � ख्याल से ये वाला सचमुच तुम्हें पसंद आएगा। ये कुछ ऐसा है जो बहुत खास है। हैनरी दवों के सामने गया और ड्रैगन का अंडा फज पर रखा। क्या है ये? उसने तलवार लेकर उठाई, पूरी ताकत के साथ उसने अंडे पर वार किया। वो फूटकर खुल गया और बाहर निकला सिर्फ एक ड्रैगन का बच्चा। एक ड्रैगन का बच्चा? जितने अरसे से मैं इसके लिए तरस रही थी मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो कम है ये प्यारा सा ड्रैगन कौन है चलो जल्दी से यहां से निकल जाएं इससे पहले कि वो हमें फिर से रोके वो घोड़े पर चढ़े और दावों की गार से निकल आए हैंड्री एलसी और अपने बेटे के साथ महल में आया और पहरे� दो गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कैदखाने में डाल दिया गया। उसकी हवेली की सभी लड़कियों को दो से आजाद कर दिया गया। और बादशाह हेनरी ने कसम खाई कि फिर कभी चौसर का खेल नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने ये सीख लिया कि हद से ज़्यादा खुद बुरी है, पर लालच उससे भी बदतर है।